अमृतवाणी तीसरा भक्ति तथा ज्ञान भक्ति और ज्ञान का अंतिम लक्ष्य एक ही है सात सौ इक्यानवे शुद्ध ज्ञान तथा शुद्ध भक्ति दोनों एक ही है सात सौ बयानबे एक ही ईश्वर को वेदांतवादी ब्रह्म कहते हैं योगी आत्मा कहते हैं और भक्त भगवान कहते हैं एक ही ब्राह्मण जब पूजा करता है तो पुजारी कहलाता है और जब रसोई बनाता है तो रसोइया सात सौ तिल तिलानवे सर्वोच्च ज्ञान क्या है ज्ञानी कहता है हे प्रभु समस्त संसार में तुम्हें एकमात्र कर्ता हो मैं तुम्हारे हाथों का एक छुद्र यंत्र हूँ मेरा कुछ भी नहीं सब कुछ तुम्हारा है मैं स्वयं मेरा परिवार मेरा धन मेरे गुण सब कुछ तुम्हारा है सात सौ चौरानबे एक भक्त यह कैसे जाना जाए कि संसार आश्रम में रहते हुए भी अमूक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ है श्री कृष्ण जब एक बार हरिनाम सुनते ही किसी के नेत्रों से प्रेमासुरु बहने लगे और देह में रोमांच हो जाए तो अवश्य जानना कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है सात सौ पंचानवे एक पौराणिक कथा है जिसमें ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय दिखाई देता है एक बार भगवान श्री रामचंद्र ने भक्त हनुमान से पूछा हनुमान तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो हनुमान जी बोले राम जब मुझे मैं का बोझ रहता है तब मैं देखता हूँ कि तुम पूर्ण हो मैं अंश हूँ तुम प्रभु हो मैं दास हूँ और राम जब मुझ में तत्वज्ञान उदित होता है तब देखता हूँ तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हो सात सौ छियानबे तालाब के जल पर छाई हुई काई को हटा देने पर वे फिर आकर जल पर छा जाती हैं पर यदि उन्हें हटाकर बांस के घेरे बांध दिए जाएं, तो फिर वे नहीं आ सकती इसी प्रकार माया को हटा देने से वह फिर आ खड़ी होती है परंतु यदि उसे हटाकर ज्ञान भक्ति का घेरा बांध दिया जाए तो फिर वह नहीं आ तभी भगवान प्रकाशित होते हैं